वैसे इनकी संख्या 200 से भी अधिक है परंतु शंकराचार्य ने जिन 10 पर भाष्य लिखा है और जिन 4-5 का उल्लेख किया है उन्हें ही प्राचीनतम तथा प्रमुख माना जाता है पूज्य श्री शंकराचार्य के काल में भी ये उपनिषद अत्यंत प्राचीन हो चुके थे और उनका अर्थ समझना दुरू हो गया था अतः उन्होंने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हेतु प्रमुख उपनिषदों पर सरस भाष्य लिखकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया सामान्य व्यक्ति के जिज्ञासु मन में मनातीत इंद्रियातीत तत्व के विषय में जो प्रश्न उठते हैं उसका समाधान इस केन उपनिषद में युक्ति-युक्त पद्धति से प्रस्तुत किया गया है उसी को हम शांकर भाष्य तथा उसके सरल हिंदी अनुवाद के साथ रख रहे हैं प्राचीन काल में जब संस्कृत भाषा ही शिक्षा का प्रमुख माध्यम थी तब इन दुरोह ग्रंथों को पढ़ना तथा इनके गुण तात्पर्य को समझना उतना कठिन नहीं था परंतु देवभाषा का पठन पाठन क्रमशः अप्रचलित होते जाने के कारण अल्प संस्कृत जानने वालों के लिए इनका अध्ययन सहज नहीं रह गया है व्याकरण शास्त्र के अनुसार गद्य में संधि का प्रयोग वैकल्पिक है अतः हमने यहाँ पर सामान्य अध्येताओं को इस अध्ययन में प्रोत्साहित करने हेतु भाष्य की कठिन संधियों को तोड़कर उन्हें सरल रूप देने का प्रयास किया है